कल अपनी चर्चा चल रही थी कि धर्म व्यवस्था उतनी ही जरूरी पहले भी थी और आज भी उतनी ही जरूरी ये है और भविष्य में भी धर्म की जो व्यवस्था है जब जब भी समाज को धर्म की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होगी तब तब वो धर्म व्यवस्था राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वो लागू होगी तो इसी विषय को लेकर के हमारी चर्चा चल रही थी कि राजा जो इच्छाकू हुए हैं और फिर इस तरह से इच्छाकू से पहले छह पीढ़ी और हो गई और कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा के बाद विराट और विराट के बाद मनु उन्होंने फिर इस तरह की समाज को और राष्ट्र को व्यवस्थित बनाने के लिए एक धर्म व्यवस्था का निर्माण किया और कहते हैं मनु के दस पुत्र थे तो मनु के दस पुत्र बतलाये जाते हैं और इससे पहले एक बार जो दो श्लोक आए थे मरीचि मात्रअंगी रसो आदि तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने इन दो श्लोकों से आगे जो श्लोक दिए हैं उसमें सृष्टि की उत्पत्ति इन दस मनुओं से बतलाई है यानी मनु के दस पुत्रों से तो वो जो उत्पत्ति है वो बड़ी विचित्र प्रकार की है और वो बुद्धि संगत नहीं है लेकिन अगर हम उन आगे के दो इस आगे के श्लोकों को हटा दें जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं लगभग चार पांच श्लोक होंगे और इ, इन दो श्लोकों की इस तरह से अगर हम व्याख्या करें कि मनु के दस पुत्रों ने जो बाद में हुए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया कुछ और नई नई व्यवस्थाएं बनाई जैसे कि आज भी जब राष्ट्र को या समाज को या किसी भी व्यक्ति के अपने परिवार में जब कुछ अव्यवस्था सी दिखाई देती है उसको ऐसा लगता है कि यहां पर ये चीज और होनी चाहिए कानून में सुधार होना चाहिए तो जहां जहां समाज को सुधारने में या राष्ट्र को चलाने में जो नई नई समस्याएं खड़ी होती हैं, तो वहां वहां फिर राष्ट्र के जो जिम्मेदार लोग हैं या जो राजनेता हैं, या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें इन पर फिर विचार करने की आवश्यकता होती कि यहां पर कानून में संशोधन करना चाहिए यहां पर एक नया कानून बनना चाहिए ताकि राष्ट्र की जो समृद्धि है वो ठीक तरह से बनी रहे और राष्ट्र एक सही दिशा में चलता रहे तो इस तरह से अगर हम संगति लगाएं तो संगति लग सकती है तो कहते हैं कि मनु के दस पुत्र थे उनमें श्याम भूख के समय में राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई यानी राज संबंधी और समाज से संबंधित जो व्यवस्थाएं उस समय की गई तो कहते हैं कि वो इसीलिए आवश्यक समझी गई क्योंकि उस समय के लोग उन व्यवस्थाओं को तोड़ने लगे थे जो व्यवस्थाएं पीछे से बनी हुई चली आ रही थी उन व्यवस्थाओं को तोड़ने लगे या उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग उनके द्वारा होने लगा तो इसलिए उन राजकीय और समाज की व्यवस्थाओं में संशोधन करने की आवश्यकता वहां पर अनुभव हुई आगे कहते हैं इच्छवाकू राजा हुआ तो वह इससे नहीं की राजकुल में ही वो उत्पन्न हुआ था अथवा उसमें बलात्कार राज उत्पन्न किया हो स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी जब राजा बनता है तो राजा के संबंध में जब हम उसकी सत्ता के बारे में सोचते हैं कि वो राजा बना तो एकदम हमारे दिमाग में ये बात खड़ी होती है कि उसने जबरदस्ती उस सिंहासन को या उस गद्दी को लिया है उसने कब्जा कर लिया है या उसने अत्याचार करके प्रजा पर और वो उसने सत्ता हत्या ली है अथवा कोई दूसरा राजा बैठा था तो उस राजा को मार करके या उसको सत्ता से च्युत करके और फिर वो स्वयं राजा बन बैठा हो यद्यपि ये घटनाएं भी घटती हैं ऐसी घटनाएं इतिहास में आती हैं कि एक पड़ोसी के राजा ने एक दूसरे राजा को मार करके या उस पर हमला करके आक्रमण करके और उसको पराजित कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा लेकिन इच्छाकू के संबंध में इस तरह की घटनाएं या इस तरह के जो विचार है वो नहीं मिलते स्वामी कहते हैं कि इच्छाकू के संबंध में ये नहीं मानना चाहिए कि वो राजकुल में उत्पन्न हुआ अथवा उसने बलात्कार से राज उत्पन्न किया हो कैसे ऐसा नहीं है किंतु सारे लोगों ने उसे उसकी योग्यता अनुकूल राजसभा में अध्यक्ष स्थान पर बैठाया स्वामी जी कहते हैं कि उसने जबरदस्ती राज्य को प्राप्त नहीं किया जबरदस्ती किसी को उतार करके और स्वयं राजा बन गया हो ऐसा सोचना इच्छाकू के बारे में निरर्थक है वो कहते हैं कि जब वहां के लोगों को उस समय के लोगों को जब यह आवश्यकता हुई कि उनको एक राज्यसभा चाहिए उनको एक ऐसी राज्यसभा की आवश्यकता है कि जिसमें बुद्धिमान लोग वहां पर हो और वो जो निर्णय करें वो सारी जनता को मान होना चाहिए क्योंकि एक वो लोग निर्णय करते हैं जिनमें विवेक नहीं होता है बिना सोचे विचारे कोई निर्णय लेते हैं तो उससे समाज में राज में अराजकता फैल जाती है तो कहते हैं कि ऐसी राजसभा हम चाहते हैं उन लोगों ने कहा कि हम ऐसी राजसभा चाहते हैं कि जिसके जो कानून हो वो विवेक सम्मत हो वो विवेक पूर्वक बने हुए हो और उसमें प्रजा का हित निकलता हो प्रजा का हित अधिक से अधिक उसमें सत्ता हो प्रजा की उन्नति अधिक से अधिक होती हो और वो प्रजा के द्वारा संभव नहीं हम प्रजा में से ही कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं कि प्रजा में से ही कुछ बुद्धिमान लोग निकले और वो राज्यसभा का निर्माण करके और फिर इस समाज की या इस देश की व्यवस्था को चलाएं तो सबसे पहले उसमें बताते हैं कि इच्छाकू को राज्यसभा में अध्यक्ष स्थान पर बैठाया उच्च इच्छुआकू को अध्यक्ष बना दिया उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्था अनुकूल चलते थे तो जब उसको अध्यक्ष बनाया तो अध्यक्ष बनाने से पहले भी लोग इतने असभ्य नहीं थे कि वो खुलेआम अपने कर्तव्य कर्मों का उल्लंघन करके और उस देश में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दें जगह जगह हिंसक घटनाएं शुरू कर दें जगह जगह राजा का विरोध करना शुरू कर दें या अपनी मनमानी करने लगे कोई किसी को समझे ही नहीं हर तरफ अराजकता अव्यवस्था राक्षसी राज हो गया हो ऐसा नहीं है कहते हैं कि वैदिक व्यवस्था जो वो चल रही थी लेकिन उसमें उतार चढ़ाव आते रहते थे तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी कहते हैं कि उसको राजसभा में अध्यक्ष बनाया और उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्था अनुकूल चलते थे तो राजा इच्छाकू के समय में सब अपने अपने वर्णों के अनुसार सब अपने अपने आश्रमों के अनुसार जो जो वो करते थे उससे वर्ण व्यवस्था भी ठीक तरह से चलती रहती थी, थी और आश्रम व्यवस्था भी ठीक तरह से चलती थी आश्रम व्यवस्था क्या थी कि जैसे ही राजा 50 वर्ष से ऊपर हुआ करता था तो वो बाणप लेने की तैयारी करता था जंगल में च, चला जाता था और राजपाट अपने पुत्रों को दे करके और उस स्वयं जंगल में जाकर के या साथ में पत्नी दोनों लोग वहां जंगल में जाकर के फिर अध्यात्म की साधना करते थे स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान उपासना अपनी आत्मिक और मानसिक उन्नति के लिए वो काम वनों में जाकर के करते थे क्योंकि राजा रहते हुए ये पूरी तरह से संभव नहीं है कि एक व्यक्ति राजा भी बना रहे और पूरी तरह से वो आत्मज्ञान की प्राप्ति में भी अपने को लगा दे ये साधना करने लगे स्वाध्याय करने लगे ऐसा बहुत कम संभव है तो इसलिए पचास वर्ष का जैसे ही राजा हुआ करता था वैसे ही वो जंगल में जाकर के और फिर वाण बनता था और जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वयस अपने अपने गुणक स्वभाव के अनुसार सब एक दूसरे को सहयोग दिया करते थे एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे क्योंकि जब एक दूसरे का विरोध करते हैं तो कोई भी व्यवस्था हो वो अधिक दिनों तक चल नहीं सकती इसलिए सब लोग एक व्यवस्था में चलते थे जैसे एक मशीन है और मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं तो एक पुर्जा दूसरे पुर्जे का विरोध नहीं करता या मिस्त्री सोचे कि इस पुर्जे को स्थान तो उसका वहां है और वहां से हटाकर के दूसरे स्थान पर उसको लगा दे तो पूरी मशीन ही खराब हो जाएगी वो व्यवस्था चलेगी नहीं मशीन नहीं चल सकती इसलिए जैसे मशीन को चलाने के लिए उसमें मशीन के बहुत सारे पुर्जे होते हैं जहां जहां जिनका स्थान है वहीं वहीं वो लगे होते हैं और वहीं वहीं लगे होने से ही वो मशीन ठीक तरह से काम करती रहती है तो ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में या आश्रम व्यवस्था में जहां जहां जिसके जो जो कर्तव्य कर्म करने होते थे वो अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहते थे कोई एक दूसरे की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ता था कोई एक दूसरे के काम को नहीं करता था एक क्षत्रिय लोग ब्राह्मण का काम करना शुरू करने ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के कार्य करना शुरू कर दें तो ऐसे नहीं करते थे एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया करते थे क्योंकि जहां भी एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप होता है वही व्यवस्था विकृत हो जाती है भंग हो जाती है, या फिर उनमें कलह झगड़ा अशांति ये सब शुरू हो जाता है तो जैसे एक मशीन को ठीक से चलाने के लिए उनके पुर्जों को व्यवस्थित और उनके पुर्जों को जहां जहां वो है वहीं वहीं उनको लगाए रखने से ही मशीन सुचारू रूप से चलती है ऐसे ही वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था तभी सुरक्षित रह सकती है कि जब चारों वर्णों के लोग मिलकर के अपने अपने कर्तव्य कर्मों को जागरूकता से वो करते रहते हैं ब्राह्मण अपना काम कर रहा है क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो अपना कर रहा है वैश्य अपना व्यापार का काम कर रहा है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो शूद्र हैं वो अपनी सेवा कार्य को पूरी अच्छी तरह से करते हैं तो इस तरह से जब अपने अपने व्यवस्थाओं में वो लोग लगे रहते थे तो राजा को बहुत कम कानून बनाने पड़ते थे जब वर्ण व्यवस्था विकृत हो जाती है आश्रम व्यवस्था खराब हो जाती है तो फिर राजा को भी नए नए कानून बनाने पड़ते हैं जिससे कि राज व्यवस्था या राष्ट्र व्यवस्था ठीक चलती रहे तो कहते हैं उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्थान कूल चलते थे भृगु जी ने अपनी संहिता में ये व्यवस्था प्रकट की है और ये ग्रंथ स्लोकात्मक है तो आज भी भृगु संहिता शायद उपलब्ध हो जाती होगी भृगु संहिता हो सकता अपने पुस्तकालय में भी हो और नहीं तो सभा में तो होनी चाहिए सभा में हाँ कल से एक प्रश्न आया हुआ है कि इसमें जिसमें हम पढ़ रहे हैं नवम उपदेश में शुरुआत में ही जो लिखा है एक वाकू आर्यवर्त का प्रथम राजा हुआ और इससे पीछे पृष्ठ संख्या अड़सठ में जो दो श्लोक है उनके नीचे लिखा है स्वयंभु मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ तो यहाँ तो मरीचि को कह रहे हैं और यहाँ इक्ष्वाकु को कह रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा संगत मानना चाहिए नहीं प्रथम का मतलब यहाँ पर ऐसा मानना चाहिए कि स्वायंभु मनु का जो पुत्र था ना यानी ब्रह्मा के बाद जब त्रिविष्ट में सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस समय में जब राजा बना था वो तो मनु था परंतु जब आर्यावर्त देश गठित हुआ उस समय जो प्रथम राजा बना वो इक्श्वाकू राजा ये कहना चाह रहे शाम्भव मनु के बाद ही होगा ना हाँ उसके बाद में ही हुआ क्योंकि मनु का ही पुत्र्ब मनु, मनु से पहले ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के बाद फिर ब्रह्मा का पुत्र बताया ना फिर बता ये ब्रह्मा, ब्रह्मा से छठी पीढ़ी में थे छठी पीढ़ी में थे छठी पीढ़ी में थे ना तो इसलिए वो मतलब उस समय आर्यवर्त तो देश गठित नहीं हुआ होगा उस समय सृष्टि वहाँ पर जहाँ पर हुई थी वहीं पर रहे होंगे तो उस स्थिति में वो राजा थे मनु नहीं राजा का मतलब वैसे तो छोटे छोटे उस समय छोटे छोटे उस समय राजा लोग हुए होंगे वो शासन व्यवस्था को चलाते होंगे लेकिन फिर छठी पीढ़ी में जो छवाकू हुआ है उस समय वो मुख्य राजा मान लिया होगा जैसे आजकल भी मुख्य राजा होते हैं गौण राजा होते हैं तो इस दृष्टि से पहले संख्या भी इतनी अधिक नहीं रही होगी व्यवस्थाएं ठीक चलती रही होंगी फिर इच्छवाकू जो है वो एक मुख प्रथम का मतलब एक वो मुख्य राजा हुआ था छठी पीढ़ी में वो मुख्य राजा हुआ प्रथम का अर्थ ऐसा लगा सकते हैं मुख्य राजा हुआ और उसके बाद से फिर ये शासन व्यवस्था चलती रही ऐसा ऐसा मान सकते हैं ऐसा मान सकते हैं छोटे छोटे पहले राजा होते रहते थे ये जो अड़सठ पृष्ठ है इसमें आचार्य जी दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है जो स्वायम जो श्लोक है उसके बाद में दूसरी पंक्ति में हिमालय प्रदेश में छह क्षत्रिय राजाओं की परंपरा हुई हाँ। इसके अनंतर अनंतर राजा राज करने लगा यानी छह पीढ़ियां और बीत गई तो ये साथ इसमें भी तो आया ना इसमें आगे इसमें भी आया की इच्छाकू की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है यानी ब्रह्मा से छठी पीढ़ी यानी पांच पीढ़ी इच्छाकू से पहले निकल गई छठी पीढ़ी का ये राजा हुआ और ये राजा प्रथम का मतलब मुख्य ही लेना चाहिए तो मुख्य राजा मतलब हुआ है पहले राजा छोटे छोटे तो बहुत राजा होते हैं लेकिन उनकी गिनती देखा जाए तो मुख्य और गौण में से उनकी गिनती इच्छाकू की दृष्टि से देखा जाए तो वो गौण होंगे और ये इच्छवाकू मुख हुआ जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे अभी प्रधानमंत्री तो उससे पहले भी थे उनसे पहले भी थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में भी प्रधानमंत्री हुए हैं इंदिरा गांधी वगैरह इंदिरा गांधी हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं है राजीव मोरारजी देसाई लेकिन लेकिन अगर हम मुख को देखें सबसे मुख को देखें तो हमें फिर एक को देखना पड़ेगा कि सबसे मुख प्रधानमंत्री कौन हुआ जिसने देश के लिए बहुत अधिक काम किया है वो अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है लेकिन मेरी दृष्टि में लाल बहादुर शास्त्री का महत्व तो अधिक है बाकी वो अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है कोई किसी को कह सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो उस समय के जितने अब तक प्रधानमंत्री बने चलो मोदी जी को मान लो छोड़ देते हैं थोड़ा सा तो मोदी जी को छोड़ के और लाल और, और नेहरू से और मोदी जी से पहले पहले जो प्रधानमंत्री हुए ना इनके बीच में तो उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी को मुख्य रूप से माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने आ, तो मतलब अन्य प्रधानमंत्रियों से विशेष कुछ कार्य किए थे हाँ क्या कह रहे हो ओम इसमें प्रथम वो मुख्यता और गौणता की दृष्टि से देखना उचित नहीं लगता है बाकी इक्शाकू शौ, को आर्यवर्त से जोड़ा जाए तो इसमें सही संगति बैठेगी कि इससे पहले जो पांच राजा हुए क्या संगति बैठेगी को आर्यवर्त से जोड़ा जाए तो पहले प्रे... के राजा का आर्यवर्त से नहीं जुड़े हुए थे वही कहना चाह रहा हूँ कि पहले इसमें जो हिमालय के प्रदेश में छह क्षत्रिय राजाओं की परंपरा हुई अर्थात उस समय जब सृष्टि आदि का समय ही था तो वो चार पांच राजा हुए लेकिन उसके बाद में जब विस्तार होता गया और जब एक आर्यवर्त पूरा देश विशाल देश हो गया तो उस विशाल देश का एक प्रथम राजा जो हुआ प्रथम का मतलब यहाँ मुख्य ही मानना चाहिए ना उसको मतलब पांच पीढ़ी और बीत गई तो उस समय इतनी जनसंख्या नहीं बड़ी होगी कम होगी तो छोटे छोटे राजा वो हुए है जैसे है की विराट और दूसरे के पुत्र आदि लेकिन के समय में चूंकि जनसंख्या बढ़ गई होगी इसलिए वो मुख्य राजा के रूप में उभरा और फिर वहां की जनता ने उनको राजशासन सौंप दिया तो इसमें जैसे एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे राजा हुए हाँ। बहुत सारे चक्रवर्ती राजा हुए वो राजा कहा हुए अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों से पहले वो तो फिर कितना भी पहले जा सकते हैं राजा महाभारत तक मान ही चलते चलता हाँ। महाभारत तो चक्रवर्ती राजा जब देश आजाद हो गया उस समय जो प्रजातंत्र में जो प्रथम राजा हुआ तो वो लाल, क्या नाम है नेहरू को मानते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब आर्यवर्त नाम से एक देश का देश की प्रसिद्धि हुई अपना एक नया संविधान मान लिया पूरा आर्यवर्त देश की सीमा गठित हो गई उस देश का जो प्रथम राजा हुआ वो इक हुआ उससे पहले पांच राजा हो चुके मतलब आपका ये मतलब है कि उस समय छोटे छोटे राजा अनेक अनेक प्रांतों के थे ऐसे और फिर जैसे अंग्रेजों के जाने के बाद फिर पूरा भारत एक हो गया फिर एक राजा हो गया ऐसा मानता अनेक प्रांतों की नहीं उसी त्रिविष्ट में जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय पांच राजा हो गए उसके बाद जब जनसंख्या का विस्तार और होता हो, हो गया और आर्यावर्त देश नाम से एक राष्ट्र का गठन हो गया उस राष्ट्र का जो प्रथम राजा हुआ वो एक शाकू हुआ मतलब उससे पहले आर्यावर्त नाम नहीं था ऐसा आपका तात्पर्य है पहले तो त्रिवृष्टभ में उत्पत्ति हुई ना कुछ हजार लोग ही तो हुए होंगे से उत्पत्ति हुई तो त्रिविष्टअप में ही थोड़ी रहे होंगे वहां से नीचे उतरे हैं तो जब है जब त्रिवृष्ट से और बढ़ने लगे और पूरा एक आर्यवर्त देश की सीमा गठित हो गई तब उसमें प्रथम राजा हुआ जो इक्ष्वाकु हुआ आर्यावर्त से पहले तो आर्यावर्त देश की सीमा कब गठित हुई आपकी दृष्टि से जब हुई होगी तभी इक्शा प्रथम राजा देना पड़ेगा ना मेरा मतलब ये है की जैसे ही त्रिवस्ट से नीचे लोग उतरे और एक उनकी बड़ी संख्या रही होगी तभी उन्होंने उस आर्यवर्त देश का नामकरण कर दिया होगा न कि इच्छाकू के समय से आर्यवर्त देश कटित हुआ और फिर इच्छाकू मुख्य राजा बना आपकी बात से तो ये निकलता है कि पहले इस देश का नाम आर्यवर्त था ही नहीं आर्यवर्त से पहले ब्रह्मावर्त नाम मानते ही ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त तो एक ही बात है उसी को आर्यवर्त उसी को ब्रह्मवर्त नहीं आर्यवर्त से पहले तो ब्रह्मावर्त ही था आर्यवर्त तो बाद का नाम है अच्छा ब्रह्मावर्त ब्रह्मवर्त उससे पहले का नाम है हाँ तो इसमें ये ये देखना पड़ेगा कि आर्यावर्त जो है वो मनु के समय में था कि नहीं था मनु के समय क्योंकि मनु के श्लोकों में आर्यावर्त का वो मिलता है आर्यावर्त का वर्णन मिलता है मनु के समय में श्लोकों में आर्यावर्त का वर्णन मिलता है और उन्हीं के श्लोकों में ब्रह्मावर्त का वर्णन भी मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये हाँ तो ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि कि छाकु के समय इस आर्यवर्त देश का नामकरण हुआ या या वर्त कुछ समय तक नाम रहा होगा और फिर छाकु के समय फिर आर्यवर्त देश का उसका नामकरण हो गया तो ब्रह्मा वैसे ब्रह्मा ब्रह्म का अर्थ ज्ञान ही होता है वैसे ज्ञान जा, ब्रह्म ज्ञान या वेद है ना तो उसको और देख लेंगे कि ब्रह्मा वर्त आर्यवर्त एक ही है या अलग अलग है उसको और देख लेंगे और और किसी को हाँ जी अंतुमा जी जी जी जी हाँ कई लोग क्या होते हैं कि काम तो करते हैं लेकिन काम करने से पहले शोर बहुत मचाते हैं और प्रणाम भी होता है कि जब काम होता है तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर देते हैं लेकिन वो अपनी योजना को गुप्त रखते थे प्रुणी प्रुणी थी। जी इसी जी तो ये ब्रह्मावर्त आर्यवर्त जी की जो बात है वो और देख लेंगे क्योंकि ये तो क्या है कि दूसरे श्लोक देखने पड़ेंगे ये भी देखना पड़ेगा तो ब्रह्मावर्त आर्यवर्त एक ही है या ब्रह्मावर्त के बाद आर्यवर्त नामकरण हुआ किसके समय में हुआ वो इन श्लोकों से मिल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है आँगा। जी हाँ हाँ जी जी हाँ तो उसको देख लेंगे कोई सी बात नहीं चलिए शांति पार्टी